फिर वह विद्वान कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के संग से पदार्थ विद्या को जान और सम्यक परीक्षा करके अन्य मनुष्यों को जनावें भावार्थ जब तक मनुष्य परमेश्वर की जाननी के लिए धर्मात्मा विद्वान पुरुषों से शिक्षा और अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेने में ठीक ठीक पुरुषार्थ नहीं करते तब तक पूर्ण विद्या को प्राप्त कभी नहीं हो सकते भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य लोग शिल्प विद्या से सिद्ध किए हुए यान और यंत्रादिकों से युक्त अत्यंत गमन कराने वाले अग्नि के समीपस्थ शब्द के निकट अन्य शब्दों को नहीं सुन सकते भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि शिल्प विद्या सिद्ध यंत्रों के बिना अग्नियांनों को चलाने वाला नहीं होता भावार्थ जो कार्य स्वामी के होवें उन विद्वानों से सकाश से विद्या और पुरुषार्थ करके विद्वान तथा ऋत्यों को बड़े-बड़े उपकारों का ग्रहण करना चाहिए इस सुक्त में ईश्वर विद्वान और विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन होने से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुक्त की संगति है यह 74वां सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ अब 75वें सुक्त का आरंभ किया जाता है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान लोग कैसे हों इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ जो मनुष्य युक्तपूर्वक भोजन पान और चेष्टाओं से युक्त ब्रह्मचारी हों वे शरीर और आत्मा के सुख को प्राप्त होते हैं फिर उससे विद्वान क्या कहें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वेदादि सत्य शास्त्रों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को परमेश्वर और विद्युत् अग्नि आदि पदार्थों के विषय का ज्ञान नहीं होता फिर वह विद्वान कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ बहुत मनुष्यों में कोई ऐसा होता है कि जो परमेश्वर और अज्ञादि पदार्थों को ठीक-ठीक जाने और जनाले क्योंकि यह दोनों अत्यंत आश्चर्य गुण कर्म और स्वभाव वाले हैं भावार्थ मनुष्यों को उस परमेश्वर और उस विद्वान मनुष्य की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए जो कि संसार में विद्याधि शुभ गुण और सबको सुख देता है भावार्थ जैसे परमेश्वर का परोपकार के लिए न्याय आदि शुभ गुण देने का स्वभाव है वैसे ही विद्वानों को भी अपना स्वभाव रखना चाहिए इस सुक्त में ईश्वर अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगत समझनी चाहिए यह 75वां सुक्त और 23 वर्ग समाप्त हुआ अब 76वें सुक्त का आरंभ किया जाता है इसके प्रथम में विद्वान के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को परमेश्वर और विद्वान की ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा वा विद्वान पुरुष आप कृपा करके हमारी शुद्ध के लिए श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ बल को दीजिए जिससे हम लोग आपको जान और प्राप्त हो के सुखी हूं फिर उस विद्वान की प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस प्रकार सत्य से प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर और सेवा किया हुआ धर्मात्मन विद्वान सब सुख मनुष्यों को देता है फिर वह विद्वान कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे ईश्वर ने जगत में प्राणियों के वास्ते सब पदार्थ दिए हैं वैसे जो मनुष्य उत्तम विद्या और शिक्षा देवे उसी का सत्कार करें अन्य का नहीं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य परमेश्वर और धार्मिक विद्वानों के सहाय और संघ से शुद्धि को प्राप्त होकर सब श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त हो भावारथ जैसे कोई मनुष्य विद्वानों से सब विद्याओं को प्राप्त सबका उपकारक हो सब प्राणियों को सुख दे सब मनुष्यों को विद्वान करके आनंदित होता है वैसे ही आपत अर्थात पूर्ण विद्वान धार्मिक होता है इस सूक्त में ईश्वर और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 76वां सूक्त और 24वां वर्ग पूरा हुआ अब 77वें सूक्त का आरंभ किया जाता है इसके प्रथम मंत्र में विद्वान कैसा हो यह विषय कहा गया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे विद्वान ईश्वर की स्तुति और विद्वानों को सेवन करके दिव्य गुणों को प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त होता है वैसे ही हम लोगों को सेवन करना चाहिए फिर वह विद्वान कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है परमेश्वर और धर्मात्मा मनुष्य के बिना मनुष्यों को विद्या का देने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा उन दोनों को छोड़ के उपासना तथा सत्कार भी किसी का न करना चाहिए भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो सबसे उत्तम अधिक गुण कर्म और स्वभाव तथा सबका करने वाला सज्जन मनुष्य है उसी को सभा अध्यक्ष का अधिकार देके राजा माने अर्थात किसी एक मनुष्य को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देवे किंतु शिष्ट पुरुषों की जो सभा है उसके अधीन राज्य के सब काम रखे भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि अत्युत्तम सभा अध्यक्ष मनुष्यों के सहित सभा बनाके राज्य व्यवहार की रक्षा से चक्रवर्ती राज्य की शिक्षा करें इसके बिना कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता इसलिए पूर्वोक्त कर्म का अनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिए भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों के साथ उनकी सभा में रहकर उनसे विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर सुखों का सेवन करें इस सुक्त में ईश्वर विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 77वां और 25 वर्ग समाप्त हुआ अब 78वें सुक्त का आरंभ किया जाता है इसके प्रथम मंत्र में उन्हीं विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है सब मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना और विद्वानों का संग करके विद्या का विचार करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को ऐसा विचार अपने मन में सदैव रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपासना और विद्वान मनुष्यों के संग के बिना हम लोगों के धन की कामना पूरी कभी नहीं हो सकती भावार्थ हे मनुष्यों तुम लोग विद्वान को उक्त प्रकार के सत्कार से संतुष्ट करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करो भावार्थ हे मनुष्यों तुम लोग जिसका कोई शत्रु न हो ऐसा विद्वान सभा अध्यक्ष जो कि दुष्ट शत्रुओं को परास्त कर सके उसकी सदैव सेवा करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्यों को अत्यावश्यक है कि धर्मयुक्त कीर्ति वाले मनुष्यों ही की प्रशंसा करें अन्य की नहीं इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुण कथन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 78वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ अब 79वें सूक्त का आरंभ किया जाता है उसके प्रथम मंत्र में विद्युत अग्नि कैसा है इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो कन्याएं 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन और जितेंद्रिय होकर छह अंग अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष उपांग अर्थात मीमांसा वैशेषिक न्याय रूग सांख्य और वेदांत तथा आयुर्वेद अर्थात वैद्यक आदि को पढ़ती हैं वे संसारस्थ मनुष्य जात की शोभा करने वाली होती हैं फिर वह विज्ञान कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा और उपमा अलंकार है जिन विद्वान ब्रह्मचारियों की विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री हो वे पूर्ण सुख को क्यों न प्राप्त हों भावार्थ जब कार्य और कारण में रहने वाले प्राण और जलादि पदार्थों के साथ जीव संबंध को प्राप्त होते हैं तब शरीरों के धारण करने को समर्थ होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य विदुषी माता और विद्वान पिताओं के संतान होकर माता-पिता और आचार्य से विद्या की शिक्षा को प्राप्त होकर बहुत अनादि ऐश्वर्य और विद्याओं को प्राप्त हों वे अन्य मनुष्यों में भी यह सब बढ़ावें